महाभारत शांति पर्व अष्ट शमोध्याय परम धाम के अधिकारी जापक के लिए देव देवलोक भी नरक तुल्य है इसका प्रतिपादन के युधिष्ठिर्वाचन कैद जाते जापको वर्णय स्वे कौतूहलम विराजन् तकती युधिष्ठिर ने पूछा दादाजी जब करने वाले को उसके दोषों के कारण किस तरह के नरक की प्राप्ति होती है उसका मुझसे वर्णन कीजिए राजन उसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है अतः आप अवश्य बतावें धर्मशांस प्रसूतो से धर्मिष्टो से स्वभावत धर्म मूलाश्रय वाप्य स्वावि मिश्र ने कहा अनग तुम धर्म के अंश से उत्पन्न हुए हो और स्वभाव से ही धर्मनिष्ठ हो अत सावधान होकर धर्म के मूलभूत वेद और परमात्मा से संबंध रखने वाली मेरी बात सुनो अमूल्यान स्थानी देवा परमात्म नाना संस्थान वर्णा नाना रूप अक्रीड़ा विविधा राज्य कांचना परम बुद्धिमान देवताओं के ये जो स्थान बताए जाते हैं उनके रूप रंग अनेक प्रकार के हैं फल भी नाना प्रकार के हैं देवताओं के यहाँ अनुसार विचरने वाले दिव्य विमान तथा दिव्य सभाएं होती हैं राजन उनके यहाँ नाना प्रकार के क्रीड़ा स्थल तथा सुवर्ण में कमलों से सुशोभित बावलिया होती है चतुर्ण लोकपाला शुक्रस्था सैथ बृहस्पते विश्वदेवानाम मृतादेवा साध्यानौरपी रुद्रदसूना चाहामा दिवक सां एक वै नियास्ता परमात्मनः तात कुबेर इंद्र और यमराज इन चारों लोकपालों शुक्र बृहस्पति मरुदगण विश्व देव साध्य अश्विनी कुमार रुद्र आदित्य वसु तथा अन्य देवताओं के जो ऐसे ही लोग हैं वे सब परमात्मा के परमधाम के सामने नरक ही हैं अभियं चा निमित्त च न तत्क्लेशवृत द्वाभ्या त्रिभिर्मुक्त अष्टाभि त्रिभिव परमात्मा का परमधाम विनाश के भय से रहित है क्योंकि वह कारणरहित नित्य सिद्ध है वह अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश नामक पांच क्लेशों से घिरा हुआ नहीं है उसमें प्रिय और अप्रिय ये दो भाव नहीं है प्रिय और अप्रिय के हेतुभूत तीन गुण सत्व रज और तम भी नहीं है तथा वह परमधाम भूत इंद्रिय मन बुद्धि उपासना कर्म प्राण और अविद्या इन आठ पूरियों से भी मुक्त है वहाँ ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इस त्रिपुटी का भी अभाव है पहला श्रुति भी कहती है कि न दूसरा आठ पुरियों का बोधक वचन इस प्रकार उपलब्ध होता है मनो वासना कर्म वायव अविद्यागम आहु पर चतुर्लक्षण वर्जन तो चतुष वर्जित अप्रहसम आनंदम अशोकम विभिता इतना ही नहीं वह सृष्टि श्रुति मति और विज्ञाति इन चार लक्षणों से रहित है ज्ञान के कारणभूत प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द इन चारों से वह परे है वहाँ इष्ट विषय की प्राप्ति से होने वाले हर्ष और उसके भोग जनित आनंद का भी अभाव है वह शोक और श्रम से भी सर्वथा रहित है इन लक्षणों का नाम निर्देश श्रुति में इस प्रकार किया गया है न दृष्टे दृष्टारम पश्ये न श्रुते श्रोताम तृणिया न मतिर्मताम अन्वीथा काल संप्यते तलस्तत्री प्रभु स काल से प्रभु राजर्गस्या तथे स्वर राजल की उत्पत्ति भी वहीं से होती है उस धाम पर काल की प्रभुता नहीं चलती वह परमात्मा काल का भी स्वामी और स्वर्ग का भी ईश्वर है आत्मकलता प्राप्त तत्र गशोचती ऐसा परम हम स्थानम नरियास्ते चादृशाह जो आत्म कैबल को प्राप्त हो चुका है वही मनुष्य वहां जाकर शोक से रहित हो जाता है उस परम धाम का स्वरूप ऐसा ही है और पहले जो नाना प्रकार के सुख भोगों से संपन्न लोक बताए गए हैं वे सभी उसकी तुलना में नरक है एत इंद्रिया एते प्रोक्ता सर्वथा तथम तस्थान वरहेह सर्व, सर्व इंद्रिय संता राजन इस प्रकार मैंने तुम्हें यथार्थ रूप से ये सभी नरक बताए हैं उस परम पद के सामने वस्तुतः वे सभी लोग नरक ही कहलाने योग्य हैं इतरे महाभारते शांति पर मे मोक्ष धर्म पर मकोपाख्या अष्टनव्यधिक शतम अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में जापक का उपाख्यान विषयक एक अंठानवेवा अध्याय पूरा हुआ